हमारा जीवन सदा पापेरता नाह कपूर लेवा सदा पपेरता हमारा जीवन सदा पापेता नाह कपनेरा सना सदा पथेरता नाह का परेरा उद्वेगा जय कता दिया वेरा क्लेशा कथा देज सुख लागे पापे नाही डरे दया न स्वार्थ पार निज सुख निज सुख लगी पपेना घरी दया ना स्वार्थ प निज सुख सुखे दुखे सदा मिथ्या दुख सुख कारदा मिथ्या सुख दुख पर सुखे दुखे सदा मिथ्या बाशे पर दुख सुख कर सदा मिथ्या बाशे भाषे खाशे सका रे दिवाझे मोरा क्रोधिदम्ब पर न शेष कामान रुदिमा आ शेष कामारुदी म झे मोरा क्रोधिदम्ब पराय न radhimaje mora chodi gam paraya madamat sada veshay moheta hin sa garva vebo shana madamat दा विषा मोहित हिंसा गर्वा विभो शोहित मित्र लहत सु कार्य विरत Akarya od yogi, amen. Nidra lasha, so karyavira. Akarya od yogi, amen. Nidra lasha. तिष्ठा लगिया सट अचरण लोबा सदा का चरना प्रतिष्ठा लगिया सट अ चरना लो भा सदा कामें प्रतिश्र लगिया दुर्जन सज्जन वर्जेता अपराधे निरंतर दुर्जना सजना वर्जेत अपराधे दुर्जना सजना अपराधे निरंतर शुभ कार्य शून्य सदन मना नाना सुखे ब शुभ सदा सदनर्तमा ना दुखे जरा जर जर्तमा वार्धक्य का उपाय दीना था था था ना। था ना। ताते दीना आकिंचना वार्धक्य का न उपायहीना ताते दीना किंचना वार्धक न कति विनोद प्रभुर चरण कर दुख नि वेदान कति विनोद प्रभुर चरण करे दुख दुखाने वेद हमारा जीवाना सदा पापे पफेरस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 krishna hare hare hare krishna hare namo namo hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare hare ram hare ram ram ram hare hare hare, hare, hare, hare, hare krishna hare krishna hare, krishna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 hare hare hare krishna. hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare hare, hare, hare, hare, krishna, hare ram ram ram ram hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare hare ram ram ram ram hare krishna Bravo, Pat! Bravo. सीतराम की श्रील शिल प्रभुपात के रामनवमी महामहोत्सव के द्वारका्वारकाश गौर प्रेम ओम ज्ञान तिराध ज्ञानांजनशला क्या चक्षितमगुरव नम स्त्रीचैतन्य मनोभीष्ट स्थाता येन भूतले स्वयं रूप जदमे ददा स्वीक वंदेह श्रीगुरा श्रीयुता कदकमल श्रीगुरो वैष्णवांशागर सहगना रघुनाथ अनुतव साइता सूताजन सहित कृष्णचैतनदेव श्रीराधा कृष्ण पदा सह गनालिता श्री विशाखाता हे कृष्ण करूणा सिंधु दीनबंधु जगत गोपेश गोपिकाधाका नमस्ते धक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी षाते देवी प्रणमामि प्रणमा हरि प्रिशा कल्पतरूशा नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभोनंद श्रेयादाधर सुभा गौरभक्तृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम राम राम हरे हरे हरे हरे हरे कृष्णा कृष्णा तो आज हमारा द्वारका में एक प्रकार से अंतिम दिन है द्वारका के कई जो लीला स्थलियाँ हैं उनका हमने भ्रमण किया है और भगवान रुक्मिनी द्वारकाधीश का दर्शन भी किया है आज तो इसके अलावा आज विशेष तिथि है कौन सी तिथि है रामनवमी तो हम द्वारका में है तो हमें रामनवमी का कुछ ये नहीं है आभास नहीं हो रहा है तो भगवान कृष्ण नानावतार मकरोत भुवनेशु किंतु इस भुवन में कृष्ण अलग अलग अवतारों में प्रकट होते हैं तो भगवान के कितने अवतार हैं ऐसे कहा जाए तो जो अनंत शेष अपने अनंत मुखों से अनंत सालों से गुणगान कर रहे हैं और गिन रहे हैं कृष्ण के अवतारों को फिर भी वो गिन नहीं पा रहे हैं इतने कृष्ण के अनंत अवतार हैं तो उनके अनंत अवतार हैं तो फिर उन अवतारों के अनंत कार्यकलाप हैं फिर उनके अनंत नाम हैं अनंत लीलाएं हैं अनंत गुण हैं तो इसलिए सदैव अनंत शेष में और कृष्ण में कॉम्पिटिशन लगा रहता है वो कंप्लीट करने में लगे हैं जैसे होता ना सिलेबस कंप्लीट करते हैं हम तो वैसे उनके पास इतना बड़ा सिलेबस है कि तुरंत नया सिलेबस तैयार हो जाता है कृष्ण तुरंत कुछ एक अवतार धारण करते हैं और अनंत लीलाएं करते हैं और फिर अनंत शेष अपने अनंत मुखों से बोलते रहते बोलते रहते बोलते रहते हैं आघाध है कृष्ण के जो तत्व गाथा है या भगवान की जो चर्चा है वो क्या है जिसका अंत नहीं है आघाध है असीम मात्रा में है तो भगवान को हम अपने अल्प बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकते कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं शास्त्रों को गीता को कंठस्थ कर देता हूँ भागवतम को समझ लेता हूँ पुराणों को पढ़ता हूँ संहिताओं को पढ़ता हूँ हाँ कितने सारा वास्तव वैदिक लिटरेचर हैं व्यक्ति सर्वसामान्य सोच भी नहीं सकता कि ये कितनी ज्ञान राशि है तो यदि कोई व्यक्ति उसमें पारंगत भी हो जाए दक्ष भी हो जाए तो भी वो भगवान को समझ नहीं सकता क्योंकि भगवान कोई ये जो शास्त्र हैं उनके द्वारा बंधे हुए नहीं हैं भगवान हमारे बुद्धि से परे हैं यदि कोई व्यक्ति अपने भौतिक बुद्धि के द्वारा भगवान को समझना चाहता है तो इसका मतलब जो बुद्धि क्या है भगवान से श्रेष्ठ हैं तो ऐसे असंभव है। तो भगवान को जानने के लिए ब्रह्मा कहते हैं कि एक ही चीज़ से भगवान को व्यक्ति जान सकता है यदि भगवान सोचे कि ये व्यक्ति मुझे जाने कृपानुलेषा अनुग्रहित ए वही हाँ जब ब्रह्मा ने चोरी की बछड़ों की जब भगवान ने उनको दंडित किया तो ब्रह्मा सुधर गए और उन्होंने प्रार्थना की तो उस प्रार्थना में वो कहते हैं कृपानुलेषानुग्रहित ए वही कि हे कृष्णा जिसके ऊपर आप कृपा करते हैं वही व्यक्ति वास्तविक उचित रूप से आपको समझ पाता है बाकी कोई चाहे श्लोकों को याद करें बड़े बड़े प्रवचन दें सारे तीर्थों का भ्रमण करें इधर के पत्थर वहां उठा के रख दें तो भी भगवान को जान नहीं सकता केवल केवल केवल कृष्ण यदि उस व्यक्ति के ऊपर जिस व्यक्ति के ऊपर अपनी आहेतु की कृपा प्रदान करते हैं वही उनको जानने का अधिकारी होता है तो अल्टीमेटली क्या है कि ये जो भक्ति का जो रास्ता है वो उसको कहते हैं पाथ ऑफ ग्रेस ये तो कृपा का रास्ता है और एक साधक सदैव हमेशा लगा रहता है कृपा को कलेक्ट करने में कलेक्शन करते हैं ना हम अपने भौतिक जीवन में फंड रेज करते धन इकट्ठा करते रहते हैं तो उसी प्रकार से हमें क्या इकट्ठा करते रहना चाहिए कृपा कुछ लोग कहते हैं ना कृपा का मतलब करो और पा हाँ? कृपा मतलब तो कुछ करो आप तभी आप क्या करोगे प्राप्त करोगे तो उसको कृपा तो लेकिन तो क्या करने से भगवत कृपा मिलेगी हाँ? जो भगवान के आदेशों का पालन करते हैं और भगवान को जो प्रिय चीजें हैं उनको हम करने में अपने जीवन को लगाते हैं तो भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है और किसी भी प्रकार से भगवान की कृपा किसी भी व्यक्ति पर हो सकती है चैतन्य महाप्रभु के समय में एक एक छोटी सी एक स्त्री थी जिसको कोई संसार का व्यक्ति नहीं जानता था बड़े बड़े रिबोटीज बड़े बड़े कीर्तनिया आते थे श्रीवास आंगन में और चैतन्य महाप्रभु के साथ दिन रात नृत्य करते थे संकीर्तन करते थे और, और श्रीवास ठाकुर के घर में ये स्नान भी करते थे और कभी सुबह सुबह क्योंकि होल नाइट कीर्तन चलता था सुबह सुबह स्नान के लिए जाते थे गंगा में कई बार नहीं जाते थे तो श्रीवास घर के घर में ही सारे स्नान करते थे इतने डिवोटीज सिर्फ पानी की कहाँ से व्यवस्था उस समय तो ऐसे नहीं कि बटन दबाया और पानी आ गया नहीं एक, एक लेडी थी एक स्त्री थी जो केवल क्या करते थे जल आते थे, मतलब उसको जो सेवा दी गई है वो ये सोच नहीं रही है कि कोई मुझे देख हमें क्या लगता है जब मैं सेवा करूँ तो दस लोग मुझे देखे तब मेरा उत्साह बढ़ता है और लगता है कि मैंने कुछ किया है तो ये हमारी कई सारे हम हम ये चाहते हैं रिकोगनाइज होना चाहते हैं सेवा के माध्यम से भी लेकिन वो जो दुखी थी जिसका नाम था दुखी क्या नाम था वो निष्कपटता से हर रोज सेम सेवा पानी लाना हमें हा, रोज कहा जाए रोज कुछ पानी ला रखो वहाँ से किचन से बाहर तो भी हम नहीं करते हाँ हम इतने आलसी हो जाते हैं तो लेकिन वो आप और कैसे लाते थे गंगा में जाकर कई सारे मटके अपने सर में रख के जल लाते थे शिवास ठाकुर के घर में और लाइन से मटके रखते थे और डिवोडीज बिना किस सोच विचार के पानी अनलिमिटेड मात्रा में यूज़ करते थे तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन बैठे और एक एक बैठ गए तो उनकी नज़र तब उस समय एक दुखी पानी लेके आई थी मटका भर के और उसकी आँखों में चैतन्य महाप्रभु ने देखा वो सदैव हरे नाम लेते थी और जब वो हरि नाम सुनते थी भक्तों के द्वारा वर्णित तो उसकी आँखें पानी से मतलब आंसून से भरे रहते थे हमेशा महाप्रभु ने सोचा महाप्रभु ने पहले पूछा कि इतना अच्छी तरह से मटके किसने लगा के रखे हैं तो मतलब हाँ कि हमें हर चीज़ कैसे होनी चाहिए सेवा में हाँ नीट एंड क्लीन और अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए हाँ तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं अभी आपको कहा जाए छप एक भोगा थाली बनाओ जिसमें पचास आइटम हो हाँ तो आप यदि सुव्यवस्थित रूप से रखोगे प्रॉपरली इन ऑर्डर और, और, और कलरफुल वे हो नाइस अरेंजमेंट हो हर एक के ऊपर एक स्पेसिफिक स्थान में तुलसी हो उस भोगा के ऊपर तो देखने में कितना अच्छा लगेगा उससे हम प्रसन्न हो जाते हैं तो कृष्ण क्यों नहीं प्रसन्न होंगे या तो आलसी के जैसे हम यहाँ का भोगा उधर वहाँ का राइस उधर वो मतलब प्लेट में वो चावल के दाने गिरे हुए हैं तो वहाँ चपाती एक कोने में है तो दूसरी चपाती तीसरे कोने में है फिर सब्जियाँ यहाँ रो रही हैं तो हम इस प्रकार से अरेंजमेंट करे, तो करें तो कृष्ण कैसे संतुष्ट होंगे तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं किन छोटी छोटी चीज़ों से आप क्या करते हो कृष्ण का अटेंशन को अपने ओर आकर्षित करते हो तो महाप्रभु ने देखा कि इतना सुव्यवस्थित रूप से मटके के घड़े किसने लगाए हैं और ये कौन है जो पानी ला रही है फिर महाप्रभु ने सोचा हम रोज इतना पानी यूज़ करते हैं किसने पानी लाया हाँ तो सोचो आप भगवान के लिए केवल जल भी लाने की सेवा करते हो तो कृष्ण कभी भूलते नहीं हैं इसलिए भगवान की कोई भी छोटी मोटी सेवा हमें मिले क्योंकि सेवा कोई बड़ी नहीं होती ना छोटी होती है तो वो सेवा हाँ किसी भी प्रकार की हो भगवान को हमेशा संतुष्टि प्रदान करने वाली होती है तो उसमें भगवान ये नहीं देखते कि ये बड़े भक्त ने सेवा की है छोटे भक्त ने नहीं छोटी सेवा या बड़ी भगवान राम ने हनुमान एक ब, हनुमान हनुमान ने क्या किया था बड़े बड़े पत्थर ला डालते थे इतने बड़े बड़े पत्थर तो उस समय एक दूसरी जो छोटी सी गिलहरी थी उसने भी सोचा यार इतना बड़ा सेवा भगवान राम का हो रहा है लंका के लिए ब्रिज बनाया जा रहा है हर कोई उसमें सह, सहयोग कर रहा है और मैं खाली बैठी हूँ निठल्ले की तरह मुझे भी क्या करना है दौड़ते हो अभी उसके पास क्या एनर्जी बेचारी के पास लेकिन इच्छा डिज़ायर सेवा करने की क्या इच्छा जब हमारे हृदय में सेवा करने की बलवान डिजायर हो तो कृष्ण उस इच्छा से ही प्रसन्न हो जाते हैं सेवा तो दूर ऐसे नहीं कि कल से मैं केवल ना सेवा करने की इच्छा करूँगी या करूँगा और सेवा नहीं हाँ तो ये चोर है चोर के लक्षण है किसके चोर हाँ तो लेकिन वो छोटी सी गिलहरी के अंदर भगवान राम की सेवा करने की बहुत तीव्र इच्छा थी और हमेशा हमें इच्छा करनी चाहिए भगवत सेवा की इसलिए कभी भी भगवान से प्रार्थना करने है तो एक ही प्रार्थना होनी चाहिए क्या प्रार्थना होना चाहिए कृष्णा आप मुझे ऐसी इच्छा दो कि मैं अच्छी इच्छाएं कर सकूं आपकी सेवा से संबंधित डिजायर्स व्यक्त कर सकूं ऐसे डिजायर्स मेरे हृदय में रखो हाँ तो ऐसे गिलहरी ने इच्छा की सेवा की हाँ तो गिलहरी से गिर गिलहरी हमारे लिए आचार्य हैं हमारे लिए कौन है आचार्य हैं महान भक्त एक गिलहरी मतलब जो भी भगवान के से भगवान की सेवा में जिन्होंने भी सहयोग किया है या भाग लिया है तो वो हमारे लिए महान भक्त हैं उनके जीवन से हमें सीखना चाहिए उनके चरण चिन्हों पर हमें चलना चाहिए तीवन तो छोटी सी गिलर ही जिसके पास भौतिक रूप से कोई क्वालिफिकेशन नहीं था उसके पास का बल आदि कुछ नहीं था लेकिन फिर भी भगवान चाहे कोई भी किसी योनि में क्यों ना हो कुत्ते बिल्ली सुअर गाय भैंस और और क्या थे मंकीज भगवान किसी भी स्पेशज के जो जीव हैं उनसे सेवा लेने के लिए तद, आ, उनको स्वीकारते अपने पास चाहे वो किसी भी योनी में क्यों ना हो और क्यों स्वीकारते हैं क्योंकि उनके अंदर शरणागति होती है सेवा करने की इच्छा होती है अभी देखो भगवान राम ने किसको स्वीकारा था बंदरों को हाँ कोई स्वीकारेगा अपने जीवन में बंदरों को अब सोचो और भगवान राम के जो पार्षद थे संगी थे वो सारे कौन थे बंदर इतने बड़े राजा हाँ जो और चलते तो किसके साथ चलते बंदर के साथ आपको अभी स्कूल भेजा जाए एक बंदर बिठा के ले जाओ या तो फिर आप सूट बुट से ऑफिस में जा रहे हो दो तीन बंदर आपके साथ ले जाओगे आप ले जाओगे नहीं भगवान राम ले गए हमेशा एक नहीं कहते कि एक करोड़ बंदरों ने जन्म लिया था भगवान राम की सेवा के लिए कितने एक करोड़ बंदर थे भगवान राम के साथ और भगवान उनके संग में आनंद से डोलते हुए जा रहे हैं लेकिन फिर भी कोई आ, वो महसूस नहीं हो रहा है उनको कमी अभी हमारे पास दूसरा कोई कुत्ते को तो हम लेके जाएंगे नहीं स्टेटस सिंबल हो गया है कुत्ता क्या हो गया है हाँ, स्टेटस का सिंबल, लेकिन मंकी बंदर को तो कहेंगे ये तो मदारी आ गया है हाँ। तो वैसे ही ये जो गिलहरी थे, गिलहरी के पास हाँ बल्कि शारीरिक बल नहीं था हम सोचते कि मेरे पास शारीरिक बल हो तभी मैं सेवा करूँगा या करूँगी या मेरे पास वो हो बल्कि हमें सोचना चाहिए जो भी भगवान ने मुझे अभी योग्यता दी है हाँ जो भी क्वालिफिकेशन मुझे दिया है उसको मैं लगाऊँ जब हम कृष्ण की सेवा में अपने पास जो गुण है योग्यता है संपदा है उसको अपने अनुसार लगाते हैं तो कृष्ण और बल सामर्थ्य शक्ति और योग्यताएँ हमें प्रदान करते हैं हां तो इसलिए गिल्हर ने जब डिजायर की और वो लग गई सेवा में इच्छा करके भाग नहीं गई हाँ रूम में नहीं भाग गई तुरंत बाहर आ गई और आकर लग गई सेवा में क्या सेवा की उसने पत्थर उठाए, हाँ मिट्टी है मिट्टी ले ली मिट्टी के कण अपने बालों में डाले हाँ मतलब भगवान बुद्धि देते जब सेवा करने की इच्छा करोगे तो कैसे करनी है सेवा उसकी बुद्धि भगवान देते इसलिए गीता में कहते ददा बुद्धि योगम तुम्हारे अर्जुन हाँ मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ जो मेरी ओर आना चाहता है मैं उसको गाइड करता हूँ तो उसको बुद्धि दे वो छोटे से प्राणी को और उसने मिट्टी अपने उसमें डाली और ले गई और डालने लगी सेवा करने लगी तो वहाँ हाँ सेवाओं के जो मेन इंचार्ज थे कौन थे सर्वेंट लीडर कौन थे वहाँ हनुमान तो हनुमान हनुमान जी ने देखा अभी कभी कभी हमें अपने सेवाओं से बड़ा अहंकार हो जाता है घमंड आ जाता है हम छोटी छोटी सेवाओं को ये नहीं करते ध्यान नहीं देते भक्तों का भगवान ही एक में ऐसे हैं जो एक जीव के छोटी छोटी सेवाओं को रिकोगनाइज करते ध्यान देते हैं लेकिन हम धीरे धीरे क्या करते हैं अनदेखा करते हैं तो उसी प्रकार से जब ये गिल्हरी जा रही थी डाल रही थी तो फिर हनुमान जी ने कहा अरे भाग यहाँ से हमें क्या ले क्या होगा तुम्हारे इस हाँ क्या लाए छोटे छोटे मिट्टी के कनों से क्या होगा किसी का पाव पड़ जाए मर जाओगी भागो यहाँ से तो ये जब हो रहा था तो भगवान श्री राम देख रहे थे कौन देख रहे थे हाँ जब आप सेवा करोगे तो ऐसे नहीं कि कोई हमें देख नहीं रहा है हमें कौन देखता है साक्षात भगवान देखते आध्यात्मिक गुरु देखते हैं तो भगवान जैसे प्रभुपाद ने कहा मेरे टेम्पल्स में क्या हो रहा है कौन क्या क्या कर रहा है इवन कोई पोछा मार रहा है तो भी मैं जानता हूं कि वो कौन से रूम में कौन से हॉल में हाँ पोछा लगा रहा है वो मेरे अध्यक्षता में हो रहा है प्रभुपाद क्या कहा करते थे मेरे अध्यक्षता में अर वो डायरेक्ट मुझे सर्व कर रहा है तो उसी प्रकार से जब ये गिलहरी सेवा कर रही थी तो भगवान जो राम हैं उन्होंने जब ये देखा देखते ही हनुमान को डांटने लगे हनुमान ये उचित नहीं है तो फिर उनकी सेवा से भगवान राम इतने प्रसन्न होते हैं हनुमान को भी डांटते हैं और उस गिलहरी को अपने नज़दीक लेते हैं नज़दीक लेकर क्या करते भगवान अपना हाथ स्पर्श सहलाते हैं क्या कहते हैं वो सहलाना हाँ हाँ जो भी है प्रॉपर वर्ड मुझे पता नहीं तो भगवान ने अपना हाथ उसके शरीर के ऊपर ऐसे सहलाया और तो देखा वो बहुत आनंदित हो गई तो उसी प्रकार से यह चैतन्य महाप्रभु ने उस दुखी को देखा जो बिना किसी अपने स्वार्थ आदि को छोड़कर केवल वैष्णव और कृष्ण की सेवा करना चाह रही थी वो जानते थे कि वैष्णव को प्रसन्न करूंगा तो कृष्ण प्रसन्न होंगे यश प्रसाद आद भगवत प्रसाद हो तो वो जब वो कर रहे थे तो महाप्रभु ने देखा तो उनको बुलाया इंचार्ज को बुलाया कि कौन थे इंचार्ज श्रीवास पंडित दुखी की स्टोरी हम एक स्टोरी से कहा जा रहे हैं इसलिए हमेशा कंफ्यूजन रहता है हाँ भागवतम पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि कन्वर्सेशन शुरू किसने किया शुरुआत में उसके अंदर पहले तो शुद्ध गोस्वा उनका चल रहा है फिर वो बीच में शुग्दे गोस्वा आते हैं फिर मित्रे विदुर आते फिर और कोई नारदा आते युधिष्ठिर आते हैं मतलब एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर तो पहले नहीं होता कि कौन किसको कह रहा है तो कई बार जो लेक्चर देता है उसको भी याद नहीं रहता <laughs> तो कौन सी स्टोरी में घुसा है <laughs> फिर वो घुमाते घुमाते याद करते रहते हैं कि पीछे कहाँ मैंने <laughs> कनेक्ट किया था <laughs> फिर वो ज्वाइन करने का प्रयास करता है तो वो हमें याद रखना चाहिए अभी हम कौन सी लीला में है चैतन्य महाप्रभु की लीला में है तो चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ जो संकीर्तन जहाँ होता था श्रीवास ठाकुर के घर में तो वहाँ श्रीवास को बुलाया अरे श्रीवास इधर आओ श्रीवास आए कहा कि ये कौन है जो रोज पानी लाती है उन्होंने कहा है प्रभु ये तो दुखी है दुखी कौन है बोली है कौन है दुखी। हाँ दुखी है तो महाप्रभु कर उदय दुखी हो गया महाप्रु का हृदय क्या हो गया उन्होंने कहा कैसे हो सकता है जो इतना निष्ठा के साथ दृढ़ता के साथ समर्पित भावना से वैष्णवों की सेवा कर रही है वो दुखी कैसे हो सकती हैं असंभव है आज से इसका नाम क्या होगा हाँ, सुखी देवी दासी। है ना देवीदासी तो नहीं बोला महाप्रु ने लेकिन सुखी आज से इसका नाम सुखी होगा तो इसी प्रकार से हाँ भगवान जो सेवा है हाँ उसको रिकॉग्नाइज करते हैं तो इसलिए बहुत आवश्यक है हमें ये जो चीज़ है जिसको समझना तो आज भगवान राम का आविर्भाव तिथि है और भगवान राम इस जगत में प्रकट होते हैं आज के दिन कौन से दिन आज नवमी हाँ और सीता महारानी कब प्रकट होती हैं सीता देवी सीता नवमी नवमी में होती है ना और कृष्ण कब प्रकट होते हैं राधिका कब होती है प्रकट अष्टमी तो ये बिल्कुल फिक्स है कृष्णा अष्टमी में आए तो उनकी शक्ति कब आएगी अष्टमी हाँ तो उसी प्रकार से भगवान राम इस जगत में अवतरित होते हैं तो भगवान राम की जो महिमा है आ, कई शास्त्रों में वर्णित हैं विशेष रूप से भागवतम में है और वाल्मीकि ने जो सबसे मूल्यवान ग्रंथ लिखा है वो कौन सा है रामायण वाल्मीकि रामायण तो वाल्मीकि रामायण में है, भगवान राम की लीलाओं का वर्णन आता है मैं सोच रहा था थोड़ा सा वाल्मीकि रामायण की जो शुरुआत की चीज़ें हैं भगवान का अपियरेंस के बारे में चर्चा करूँ तो जो वाल्मीकि रामायण है जिसमें कई सारे है, कांड हैं अलग अलग पार्ट्स हैं ना जैसे बाल कांड है अयोध्या कांड है अरण्य कांड है किशकिदा कांड है युद्ध कांड है ऐसे अलग अलग सेक्शन हैं रामायण के तो जब ये वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि किस प्रकार से जो वाल्मीकि हैं इस रामायण को कंपाइल करते हैं संकलन कैसे करते हैं तो एक बार वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि के बारे में हमने कल सुना था ट्रेन में याद है आपको हाँ तो वाल्मीकि पहले बिल्कुल आश्चुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे लेकिन उनको संग प्राप्त हुआ किसका नारदा नारद का संग मिला तो नारद के संग के कारण एक दुष्ट व्यक्ति हाँ एक महापुरुष में परिवर्तित होता है वाल्मीकि मुनि कहलाते हैं और इतने आ, महान हो जाते हैं भगवान राम के नाम का आश्रय लेकर तो वाल्मीकि मुनि जब अपने आश्रम में बैठे थे तो उस समय नारद आते हैं और और नारद जब आए नारद तो उनके आध्यात्मिक गुरु हैं तो आध्यात्मिक गुरु जब मिलते हैं तो शिष्यों का हमेशा जिज्ञासा करनी चाहिए शिष्यों को बहाना ढूँढते रहना चाहिए जिज्ञासा करो कि कैसे मैं अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करूँ और कैसे कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं में मग्न होने का प्रयास करूँ तो जब ये वाल्मीकि ने नारद आए नारद का स्वागत आदि किया और नारद को पूछा कि हे नारद आप मुझे बताइए कि अभी के समय में कौन सबसे प्रभावशाली पर्सनालिटी है यहाँ इस जगत में और जो छः ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं जो सबकी रक्षा करने का सामर्थ्य रखता है और जो वास्तव में साक्षात लक्ष्मी के पति हैं तो उन्होंने कहा वाल्मीकि ने कि आप कृपा करके मुझे एक्सप्लेन करो बताओ कि किसकी पूजा करनी चाहिए मुझे भी तो नारद ने कहा कि अभी वास्तव में कोई इन सारे जो तुम्हारे प्रश्न हैं इसके लिए उचित कोई पर्सनैलिटी है तो वो साक्षात भगवान श्री राम हैं और वो कहाँ हैं अभी अयोध्या में है हाँ तो इस प्रकार से जब उनको बता रहे थे तो भगवान रामचंद्र के बारे में वो बताने लगे और नारद ने एक श्लोक बोला जिसमें नारद कहते हैं न विद्यते यश न जन्म कर्म व नाम रूपे उन्होंने कहा कि ऐसे भगवान राम जो इस जगत में हैं, तो उन्हें वो सब प्रकार से आत्मा राम है आत्मा राम मतलब उनको आनंद प्राप्त करने के लिए किसी और वस्तु के ऊपर निर्भर नहीं रहना होता आत्मा में ही जो रमन करता है अभी हमें आनंद चाहिए तो हमें हमेशा कई सारी चीज़ें चाहिए खाने के लिए चाहिए वस्तु चाहिए पर्सन चाहिए नो रहने की फैसिलिटी चाहिए हमें आनंद चाहिए तो हम सदैव बाहर की वस्तु ढूँढते हैं लेकिन भगवान या जो महान वैष्णव भक्त होते हैं उनको आत्मा राम कहा जाता है तो उन्होंने कहा कि ऐसे जो भगवान राम हैं वो इस जगत में आते हैं किसी भौतिक हेतु के लिए नहीं कुछ प्राप्ति करने के लिए नहीं आते जो भी जीव इस संसार में आता है वो कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहता है जैसे कर्म का मतलब क्या है अपूर्णश निज पूर्णार्थे चेष्टा इति कर्म मतलब अपूर्ण है व्यक्ति उसको पूर्ण करने के लिए लगा रहता है उसे ही कर्म कहा गया है हाँ तो भगवान के लिए ऐसा नहीं है कुछ भगवान कृष्ण या राम अपूर्ण नहीं है ऐसे नहीं कि वो अपूर्ण है जिनके कारण पूर्ण पूर्णता प्राप्त करने के लिए उनको कुछ कर्म करने पड़ते हैं ऐसा भगवान के साथ नहीं है हम सब अपूर्ण हैं जन्म लेते तो हमें पढ़ना लिखना नहीं आता हमें कहा जाना होता है स्कूल्स हाँ तो कई सारी चीज़ें हैं जो हमें हम अपूर्ण हैं हमें लर्न करना होता है सीखना होता है लेकिन भगवान के साथ ये नहीं है नारद उनको बताने लगे और कहा कि इस संसार में कोई वस्तु उत्पन्न होती है या जन्म लेती है उसके बाद उसको नाम दिया जाता है तो ऐसे नहीं है कि भगवान राम या कृष्ण का बाद में नामकरण हुआ उनका ये जो नाम है वो इटर्नल है शाश्वत है शुरुआत से ही है भगवान का नाम आदि और वो ये भौतिक कर्मों के बंधन में नहीं रहते हैं तो इस प्रकार से वो बताने लगे कि ऐसे भगवान राम के जो गुण हैं वो कभी बदलते नहीं हैं इस संसार में किसी के भी गुण ले लो वो बदलते हैं हाँ जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है बदलता है कि नहीं वैसे हम भी अपने रंग बदलते रहते हैं तो इवन राइस कुक करते हो शाम को देखोगे तो बदबू आने लगेगी फ्रेश है लेकिन कुछ समय के बाद उसका गुण बदल जाता है तो भगवान के साथ ऐसे नहीं हुआ भगवान ऐसे नहीं है कि आज इस संसार में देखते कि आज कोई हमारा मित्र है तो कई कल शत्रु हैं जैसे मैं सुबह भी कह रहा था कि कोई हम हमसे बहुत क्लोज हैं हाँ बहुत परिचित हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद देखोगे कि वह हमारे लिए क्या है अनोखा हैं पराया है तो लेकिन भगवान के जो गुण हैं वो कभी बदलते नहीं हैं भगवान ऐसे नहीं कि अभी बस कलयुग में भगवान भक्तवत्सल वत्सल है आगे जो युग आने वाला है उसमें आसुर होंगे ऐसा है कुछ नहीं वो बदलेगा नहीं कृष्णा के जो क्वालिटीज़ हैं भगवान राम आदि के वो परिपूर्ण है और चेंजलेस है परिवर्तित नहीं होते हैं तो इसलिए नारद ने कहा कि हे वाल्मीकि सारे जगत के जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस समय भगवान श्री राम अवतरित हुए हैं और वो इस जगत के प्रोडक्ट नहीं हैं हाँ इस जगत के नहीं हैं इसलिए हर एक जीव को उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए नारद ने कहा और उनकी सेवा में लगना चाहिए तो नारद ने इतनी सब चीज़ें बोली भगवान श्री राम के बारे में तो वाल्मीकि ने बहुत गंभीरता से सुना फिर वाल्मीकि उसके बारे में सोचने लगे हाँ भगवान राम के बारे में सोचने लगे और उसी थोड़े समय के बाद अपने जो शिष्य आदि है भरद्वाज वगैरह इनको लेकर स्नान करने के लिए वाल्मीकि निकलते हैं और जब वो स्नान करने जा रहे थे तो उन्होंने एक वृक्ष देखा जिस वृक्ष के ऊपर क्रेन जो पंछी होता है क्या कहते हैं उसको हिंदी में क्रेन को सारसा सारस पक्षों की जोड़ी कई सारे सारस पक्ष थे तो वो सारस पक्षी एक मेल और फीमेल आपस में संग कर रहे थे तो वो ये सब चीजें वो देखा तो उसी समय एक शिकारी ने बाण मारा जो मेल सारस पक्षी है उसके ऊपर और वो सारस पक्षी घायल होकर चिल्लाता हुआ नीचे गिर जाता है किनके की आँखों के सामने वाल्मीकि के आंखों के सामने और वाल्मीकि हृदय में दया जाग उठती है तो वाल्मीकि ने जब इस मरने वाले उस पंछी की ओर देखा सारस पक्षी की ओर देखा तो उनका जो हृदय वो द्रवित हो उठा और फिर उनके मुख से अपने आप ही शाप निकला अपने आप ही ऐसे वचन निकले बहुत प्रभावशाली जैसे कोई घटना होती हम सोचते नहीं अचानक वर्ड वर्डिंग्स क्या होती हैं बेल्ट होती हैं तैयार होती है और मुँह से निकल पड़ती हैं तो उसी प्रकार से जब इस घटना को देखा कि एक सारस पक्षी को उसके पार्टनर से अलग किया जा रहा है तो वाल्मीकि बहुत दुखी हुए तो उन्होंने तुरंत उनके मुख से शाप निकला और उन्होंने कहा कि हे क्रूर हाँ हे क्रूर शिकारी तुमने तुम इस इसके मृत्यु के लिए जिम्मेदार हो और तुमने क्या किया है ये घृणित कार्य किया है इसलिए तुम हजारों सालों के लिए हजारों ने इटरनली शाश्वत रूप से नरक में निवास करोगे तो ये बहुत आ, बुरा है जो तुमने कार्य किया है तो जब ये बोला तो फिर थोड़े समय जब बोलने के बाद वाल्मीकि सोचने लगे और वो ऐसी चीज़ बोली उन्होंने संस्कृत में परफेक्ट मीटर हाँ परफेक्ट वर्डिंग जैसे गीता है गीता के देखो हर श्लोक कितने परफेक्ट आप तोड़ तोड़ के सुंदर गा सकते हो मैं भूल गया उसको कौन सा मीटर कहते हैं तो वैसे ही उन्होंने उनके मुख से एक श्लोक निकला आज तक उन्होंने कोई श्लोकों की रचना नहीं की थी अरे वो वाल्मीकि मुनि पहले कोई पढ़े लिखे संस्कृत के विद्वान आदि नहीं थे वो एक सर्व व्यक्ति थे जो सारे दुष्कर्म करते थे लेकिन नारद ने जब राम नाम करने के लिए कहा जिनके कारण वो महान मुनि बने तो उनके मुख से इतना परफेक्ट उच्चारित संस्कृत का श्लोक निकला श्राप के रूप में तो जिससे वो खुद हैरान हो गए वो पहले सोचने लगे कि मैंने क्या किया मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ या कंट्रोल नहीं कर किया सेल्फ कंट्रोल में अपना भूल गया तो वाल्मीकि सोचने लगे कि मेरे मुंह से ये चीज़ नहीं निकलनी चाहिए थी मुझे थोड़ा अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए था मैं अप, मेरे मुख से स्वाभाविक रूप से ये शाप निकल आया है और वो भी शाप कैसा एक संस्कृत परफेक्ट कविता या काव्य के रूप में निकला तो फिर वो अपने उस शिष्य को बुलाते भरद्वाज को कहते हैं और फिर भरद्वाज वो वो सोचे कि ये ये, ये शब्द मेरे मुँह से क्यों निकलें ये ये शब्द निकले शोक के कारण किसके कारण शोक अलग अलग चीज़ों के कारण अलग अलग चीजें हमारे मुख से या हृदय से निकलती जब हम सुखी होते हैं तो एक प्रकार की वाणी हम हाँ निकलती है जब हम बहुत क्रोध में होते हैं तो एक प्रकार के शब्द निकलते हैं जब हम शोक में होते हैं तो हम एक प्रकार शोक में विलाप करते हैं रोते हैं एक प्रकार से तो अलग प्रकार की वाणी होती है तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा ये शोक के कारण है भरद्वाज मेरे मुख से निकला है और मुझे लगता है कि अभी आने वाले समय में कुछ शुभ होने वाला है हाँ कुछ शुभ चीज़ें होने वाली हैं तो इसके बाद उन्होंने जो वाल्मीकि ऋषि है वाल्मीकि मुनि ध्यान में बैठ जाते हैं और ध्यान में जैसे बैठते तो ब्रह्मा प्रकट होते हैं और ब्रह्मा कहते हैं कि मैंने ही तुम्हें प्रेरित किया था हाँ ये उच्चारण करने के लिए और उन्होंने कहा कि देखो क्योंकि भगवान राम का जो चरित्र है वो बहुत गौरवशाली है महिमा मंडित है और जो बद्ध जीव हैं जो भगवान राम के बारे में सुनेंगे तो वो अपने सारे शोक भय और भौतिक दुख हाँ इन चीज़ों से मुक्त होकर केवल राम के बारे में सुनने मात्र से हाँ आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं तो इसलिए तुम क्या करो रामायण का संकलन करो किसका संकलन करो रामायण किसने कहा किसको कहा वाल्मीकि मुनि को तो इस प्रकार से रामायण का संकलन करने के लिए वो तत्पर हो जाते हैं और फिर ब्रह्मा के आदेशों के अनुसार वाल्मीकि फिर से ध्यान मग्न होते हैं और ध्यान मग्न होकर भगवान के सारी लीलाओं का देख देखते हैं देखने के दृष्टि उनको प्राप्त होती है इसलिए कहते हैं ना यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम हम कहते प्रेमांजना छऋ ऋत भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेशु विलोकयंती कि प्रेम रूपी अंजन जो महान संत हैं अपने आँखों में लगाते हैं और जिन प्रेम के कारण वो भगवान के दिव्य लीलाओं को देखते हैं और जैसे देखते हैं वैसा वो वर्णन करते हैं तो इसलिए वाल्मीकि ने क्या किया जब ध्यान मग्न हो गए भगवान राम के लीलाओं को देखने लगे जैसे होता है ना लाइव टेलीकास्ट तो भक्त के हृदय में टेलीविजन होता है क्या होता है उसका हृदय टेलीविजन बन जाता है और जहाँ लाइव हो रहा है वैकुंठ जगत में या भगवान जहाँ अपनी नित्य लीला या भौम लीला करे भौ मतलब जब भगवान आध्यात्मिक जगत में होते हैं तो उसको नित्य लीला कहते हैं वही कुंठा में गोलक वृंदावन आदि लेकिन वही भगवान जब पृथ्वी में आते हैं जो लीलाएं करते हैं उसको भौम लीला कहा जाता है भौमीन्स पृथ्वी तो जो भक्त है उसका हृदय टेलीविजन के समान होता है अभी कोई लाइव कुछ टेलीकास्ट हो रहा है तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए होना चाहिए कि नहीं तो फिर आप देख सकते हो उसमें तो वैसे ही हम सबके पास इंस्ट्रूमेंट है लेकिन वो क्या है सिग्नल नहीं ले पा रहे खराब हो गया है हाँ हृदय काला हो गया है तो महान जो भक्त हैं उनका हृदय भगवान के चरणों से कनेक्ट होता है और भगवान के जो नित्य लीला भौम लीला को अपने हृदय में सर्व सदैव देखते रहते हैं और आनंद अनुभव करते हैं तो ऐसे वाल्मीकि ने भगवान की सारे लीलाओं को देखा और फिर उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की रामायण जिसमें चौबीस श्लोक थे कितने चौबीस श्लोक और ये करके वाल्मीकि पूर्ण संतुष्ट हो गए मतलब हम भी अपने जीवन में हमेशा अपूर्णता या असंतुष्टि महसूस करते हैं इवन हम बचपन से लेकर बड़े भी हो जाएंगे तभी तो हमेशा असंतुष्ट रहेंगे इवन भक्ति में आने के बाद भी भक्ति में आने से पहले तो बहुत ही शब्द सुनाई देते हैं शांति मिलेगी और आपको संतुष्टि हो जाओगे सुख हो सुख सुखी हो जाओगे सुक, सुक परमानंद प्राप्त होगा भावावेश में रहोगे आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगेगी ऐसे इतने ऐसे ऐसे कुछ शब्द हैं जो हमेशा पढ़ने में आते हैं आप चैतन्य चरिताम पढ़ोगे या चैतन्य भागवत उसमें तो इन्हीं शब्दों का सर्वाधिक उपयोग है तो हमें भक्ति में आने से पहले लगता है कि बस अभी ये सब कुछ होने वाला है मेरे साथ लेकिन देखते आने के बाद भी हम स्ट्रगल करते हैं ये सारी चीज़ें हमसे आम हमेशा दूर हैं तो आने के बाद भी जब हम परफेक्टली कृष्ण का गुणगान नहीं करते तो यह कमी हमेशा बनी रहेगी व्यास देव ने इतने ग्रंथ लिखे हाँ? इतने ग्रंथ लिखे और कितने प्रवचन भी दिए होंगे देव ने लेकिन फिर भी क्या थे अशांत इतना सब कुछ होने के बाद भी तो क्या नहीं किया था उन्होंने प्रॉपरली कृष्ण की महिमा का गुणगान नहीं किया था जैसे होता है ना जैसे अभी आपको हम प्रॉपरली यात्रा में प्रसाद ना दे कौन सा प्रसाद जो प्रॉपर जिसको ब्रेकफास्ट कहते हैं या फिर प्रॉपर जिसको लंच कहते हैं डिनर कहते हैं आपको ऐसे इधर उधर की चटपटी चीज़ें खिलाते रहे कभी पकोड़े खिलाएँ कभी कुछ जलेबी खिलाएँ कभी कुछ और क्या है गपे। गोल खिलाए <laughs> तो ऐसे कुछ कुछ देते रह गए तो फिर खाए खा भी लेकिन एक तुष्टि नहीं महसूस होगी है ना उसके लिए क्या चाहिए प्रॉपर राइस दाल चपातीज, नो, प्रॉपर मिल हो तब तुष्टि तो वैसे ही उनके साथ हुआ प्रॉपर्ली कृष्ण का महिमा श्रवण कीर्तन आदि को डायरेक्ट कृष्णा नहीं किया था व्यास देव ने व्यास देव ने इतने सारे पुराण लिखे हैं पुरानों में तो रियली ना पढ़े तो अच्छा है इतने सारे पुरान हैं हाँ पुराणों में तो कृष्ण का गुणगान बहुत कम है बाकी सारे इन्फॉर्मेशन से भरा पड़ा है सामाजिक एटिकेट्स ये एटिकेट्स और फिर इन देवताओं के बारे में कांड के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे व्यक्ति भ्रमित ही रहेगा और उनको करते रहेगा तो अभी वो कभी संतुष्ट नहीं होगा क्योंकि जिसने लिखा वो संतुष्ट नहीं है तो जब पढ़ेंगे तो वह संतुष्ट कैसे होंगे तो वैसे ही व्यासदेव परेशान होकर द्रिक आश्रम में रहते थे सरस्वती के नदी के तट पर आचमन किया एक दिन और तट पर बैठ के सोचने लगे अरे मेरे में क्या कमी है तो ऐसा सोच ही रहे थे फिर उनको याद आया खुद ही उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि किम वागवत धर्मा न प्रायण निरूपिता शायद मैंने भगवान कृष्ण का गुणगान सही रूप से नहीं किया है अपने जीवन में ये उन्होंने चेक पता चल गया उनको लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए किसका आश्रय लिया नारद मुनि आया उसी समय कई बार हमें अपनी प्रॉब्लम पता चलती है लेकिन कंफर्म करने के लिए किसके पास जाना चाहिए गुरु के पास जाना चाहिए तो वैसे ही नारद ने क्या किया व्यास को कंफर्म हो गया अपना प्रॉब्लम तो उन्होंने उनको पकड़ा नारदा के पास बोला नारद ने कहा सेम तुमने कृष्ण की महिमा का गान नहीं किया है तो करो तो उसी प्रकार से तब नारद संतुष्ट हो गए व्यासदेव संतुष्ट हो गए तो वैसे ही हम भी अपने जीवन में यदि संतुष्टि चाहते हैं लाइफ लॉन्ग पूर्ण रूप से तो हमें सही में कृष्ण का गुणगान करना चाहिए कृष्ण की जो शुद्ध भक्ति है वो करने के लिए तत्पर होना चाहिए कृष्ण की जो सेवा है निष्कपट भावना से हाँ सारे भौतिक अपने हेतुओं को छोड़कर हमें करना चाहिए कई बार लगता है कि इतना में समय दे रहा हूँ इतनी सेवाएं कर रहा हूँ कि फिर भी आनंद नहीं आ रहा है फिर भी खाली खाली पर महसूस हो रहा है इतना भक्तों का संग कर रहा हूँ हाँ फिर भी क्या है कुछ आगे बढ़ नहीं रहा हूँ क्यों क्योंकि हम उचित रूप से नहीं कर रहे हैं अनुचित रूप से कर रहे हैं सारी चीज़ें तो इसलिए है, तुष्टि हम सही में चाहते हैं तो कृष्ण का गुणगान करना ही परम कर्तव्य है तो फिर वाल्मीकि मुनि पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं और तो उसका मतलब है वाल्मीकि सफल कैसे हो गए रामायण की रचना में उन्होंने अपने जो अथोरिटी थे उनके आदेशों का पालन किया था कौन थे उनके उनके अधिकारी अधिकारी सेवा आधिकारी कौन थे उनके? ब्रह्मा कौन थे ब्रह्मा ने उनको ये सेवा एक प्रकार से दी थी और नारद जैसे वैष्णव के अनुगत होकर वो सेवा कर रहे थे तो दोनों चीजें हैं उस सेवा को कंप्लीट करना है तो भक्तों का सहायता अनुगत होना आवश्यक है तो इस प्रकार से जब वाल्मीकि ने ये कार्य किया तो वाल्मीकि कभी भी अपने जीवन में स्वतंत्र बर्ताव नहीं करते थे मतलब हमें हम क्या करते हैं? हमेशा ब्रह्मा ने उनको आदेश दिया कि आप ये करो तो नारद वाल्मीकि तुरंत शरणागत होने के लिए तैयार हो गए हम पूछेंगे क्यों मैं शरणागत हो जाऊँ लेकिन प्रश्न क्या पूछना चाहिए कैसे मैं शरणागत हो जाओ तो हमारा अहंकार हमें रोकता है हमारी भौतिक जो इच्छाएं ना वो हमें करने नहीं देती कृष्ण की सेवा वो हमें जैसे वो पूछ छोटी सी पूछ बांध के रख दो पूछ ये सारी भौतिक इच्छाएँ या अहंकार आदि ये पूछ है जो हमें बांध के रख रहा है एक कोने में कृष्ण की ओर जाने नहीं दे रहा है जैसे भक्ति भक्ति सिद्धांत महाराज वो स्टोरी बताते थे कौन सी स्टोरी मैरिज पार्टी की मैरिज पार्टी निकला आ, बारात निकले मैरिज के साथ मैरिज बारात निकले तो रात्रि में वो नाव में बैठ गए आप सब बैठे थे आज नाव में वहाँ हाँ तो आप सीन को याद कीजिए कि रात्रि में आप नाव में बैठे हैं और मैरिज पार्टी में हो और सारा अंधकार है और बहुत दूर जाना था और जब बैठ गए तो थोड़ी देर सो गए सारे जब तो आग खोली सुबह तो सब उठ के देखने लगे कि अरे हम ल, आग खोलने से पहले लगा कि अभी तो हम पहुंच गए लेकिन आग खोल के इधर उधर देखने लगे तो पहुंचने हम वहाँ हैं पता चला कि क्या कारण है हम वहाँ हैं तो उसका जो ल, लंगर वो आ, लट अटका के रखा था वो निकाला नहीं था तो वैसे ही है हमारे जीवन में जो आसक्ति है और ये भौतिक अहंकार और भौतिक इच्छा है जो हमने डाल के रखे लंगर जो आगे नहीं बढ़ा पाते हम कृष्ण की ओर नहीं जा पाते तो ऐसे वाल्मीकि ने सोचा कि मैंने अभी ये कंपाइल किया है अबे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उन्होंने बुक तो लिख दी लेकिन वो अकेले घर में पड़े रहेंगे तो उसका लाभ नहीं क्या होना चाहिए उसका वितरण चिंता थी उनको अपने बुक की तो वाल्मीकि ने सोचा अभी इसका वितरण कैसे करो किसको सिखाओ कौन योग्य व्यक्ति हैं क्योंकि आ, जो नॉलेज है वो हमेशा योग्य व्यक्ति के हाथों में देना चाहिए क्योंकि नॉलेज के का मिस अधिक होता है नॉलेज का क्या होता है मिस इवन हम डिवोटिस भी अपने लिए जो उचित है वैसी बातें बोलते हैं हाँ इवन जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स हैं जब आपको कुछ आ, क्या कहेंगे ज़्यादा प्रसाद पाना है तो उससे संबंधित कोई श्लोक आप बोल देंगे हाँ या फिर आपको कुछ कुछ भी बहाना ढूंढना है अपने स्वयं के लिए तो उसके लिए शास्त्रों में चीज़ें हैं हाँ सारी चीज़ें लेकिन वहाँ देशकाल पात्र के अनुसार इस्तेमाल करने के लिए कई हैं लेकिन जिसके पास नॉलेज होता है वो उसका मिस यूज़ आदि करने लगता है तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये जो ज्ञान है ये उचित व्यक्ति के हाथों में देना चाहिए हा? इसलिए परम्परा होना बहुत महत्वपूर्ण होता है और प्रॉपर क्वालिफाइड व्यक्ति को ढूंढना जाता है कृष्ण ने भी अर्जुन को ढूंढा और व्यास देव ने भी जब भागवतम लिखे थे तो उनके पास बहुत सारे शिष्य थे लेकिन उन्होंने किसी शिष्यों में वो क्वालिफिकेशन नज़र नहीं आए उन्होंने देखा कि ये भागवतम को सही मायने में कोई धारण कर सकता है या प्रेजेंट कर सकता है वो एक ही व्यक्ति है शुकदेव गोस्वामी कौन शुकदेव गोस्वामी अपने बालक थे शुकदेव गोस्वामी को उन्होंने ट्रेन किया भागवतम की शिक्षा दे और उसी के कारण देखो शुकदेव गोस्वामी परफेक्ट भागवत के वक्ता हैं स्पीकर हैं जिन्होंने भागवत को सही मायने में प्रस्तुत किया और सारा जगत उसका लाभ उठा पाया तो वैसे ही इन्होंने सोचा कि कौन है जो राम रामायण की शिक्षाओं को स्वीकार कर सकता है तो उसी समय उनको अपने आश्रम में दो युवक बालक नजर आए कौन थे वो बालक लव और कुश तो उन बालक सीता देवी के वो बालक थे तो उन बालकों को लिया और उनको ट्रेनिंग दिया तो भगवान राम का ये जो गुणगान है वो लव कुश को सिखाया और लव कुश ने अपने हृदय में धारण किया उस रामलीला को राम कथा को हाँ तो ये प्रभुपद कहते हैं भागवतम के पहले स्कंद में वास्तव में शास्त्रों को सीखना है ना तो दो ही चीज़ें एक तो अच्छे से श्रवण करना और एक्सप्लेन करना डिस्क्राइब करना प्रभुपद ने कहा लिटरेचर को शास्त्रों को सीखने के लिए या बेस्ट स्टडी स्ट। स्ट। स्ट। स्ट। करने का उपाय क्या है कि अच्छे से सुनो और रिसाइट करो रिसाइड करो मतलब बोलो जितना आप शास्त्रों को बोलते हो तो उतना ही आप उनमें पारंगत हो जाते हो और जितना है अच्छे से आप श्रवण करते हो उतने ही आप उस विषय में दक्ष हो जाते हो तो कई बार हम शास्त्र पढ़ते रहते पढ़ते रहते पढ़ते रहते हैं लेकिन फिर बहुत मुश्किल होता है एक तो समझ में नहीं आता ठीक से थोड़ा बहुत आ गया तो इधर घुसता नहीं है कुछ रहता नहीं है तो क्या करना कब कब समझ में आता है जब हम सुनते हैं वही चीज़ जो हमने पढ़ी है जब वो हम थोड़ा सा सुनते हैं उस विषय को तो वो समझ में आने लगता है और फिर वो हम धारण करते हैं अपने हृदय में और फिर जब हम उनको डिस्क्राइब करते हैं वर्णन करते हैं तो फिर आप इन शास्त्रों को अपने हृदय में धारण कर सकते हो तो इसलिए कहते हैं कि ये दो चीज़ें बहुत आवश्यक हैं श्रवण करना और कीर्तन करना हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो टाइम ओवर हो रहा है नौ मिनट है मैं ट्राई करता हूँ समराइज रामायण सुनाता हूँ आपको कंडेंस फॉर्म में तो हम अभी फास्ट दुरंत एक्सप्रेस की तरफ भागेंगे हाँ तो अभी रामायण को तो इन्होंने कंपाइल किया लव को उन्होंने सारी शिक्षाएँ दी तो फिर लव इसका गुणगान करने लगे भगवान राम के कथाओं का तो जहाँ जहाँ लोग सुनते थे वो भगवान राम के हो जाते थे और इनको आशीर्वाद आदि प्रदान करते थे क्योंकि इतना मधुरता से भगवान राम के कार्यकलापों को प्रेजेंट करते थे कि वन अयोध्या की जनता से लेकर बाकी सारे लोग दूसरे जो राजा महाराजा उनसे आकृष्ट होने लगे और ये सारा ग्लोरीज भगवान राम के पास पहुँची कि दो बालक हैं क्या है उनका नाम लव और कुश उनको नहीं पता ये मेरे ही बालक है आ? कहा कि उन दो बालकों को बुलाओ और हम सुनना चाहते हैं राजा होकर भी स्वयं परम भगवान होकर भी सुनने के लिए सुनने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो जब लव कुश को बुलाया गया तो लव कुश भगवान राम अपने ऊंचे आसन में बैठे थे लव कुश को एक आ, अच्छे आसन दिए सिम्हासन बैठने के लिए दिए और सारे अपने मंत्रियों को बुलाया अपने ब्रदर्स लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबको बुलाया और बहुत सारे प्रमिनेंट अयोध्या के वासियों को बुलाया और भगवान राम ने आदेश दिया कि हे लव आप अभी सुने सुनाइए जो आपने वाल्मीकि से सीखा है और वो लवकुश इतने मधुरता से भगवान राम के बारे में ही वर्णन करने लगे क्योंकि भगवान राम या कृष्ण की जो कथा है वो कलियुगा के ऊपर बेस्ट मेडिसिन है कलियुगा हमें हमेशा तंग करता है तो उसके लिए कोई बेस्ट दवाई है तो वो है कृष्ण कथा जो हमारा हृदय जलता है भौतिक इच्छाओं से उसके लिए शीतलता लाने के लिए कृष्ण कथा से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है तो ऐसे जब भगवान राम ने सुनने की इच्छा व्यक्त की तो वो सुनाने लगे तो वो हाँ, सुनाने लगे अलग अलग दशरथ के बारे में वगैरह तो भगवान राम सुनने में इतने निमग्न हो गए कि ऊपर बैठे थे दूर बैठे थे, थे थोड़े हम लेक्चर में कहाँ बैठना चाहते पीछे दीवार के पास कहाँ एंड में बैठना चाहते हैं तो वो हमारी ऐसी दयनीय स्थिति है हाँ क्योंकि हम हम तो बस होते ना कुछ आ, आ, कुछ कर्म होते हैं या फिर आ, नाम के लिए चलो क्लास अटेंड करनी है हम भागवतम क्लास में जाना है मंदिर में भी संडे सैटरडे क्लास में जाना है तो बस हाजरी लगानी है क्या करनी है क्योंकि वो आदत इतनी लगी ऑफिस में हाजेरी लगाने की तो जब हम भक्ति में आते हैं तो आदत बन जाती है हाजरी लगाने की सेवा में हाजेरी लगाएंगे करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं <laughs> क्या लेक्चर में भी हाजेरी लगाएंगे तो ये एटीट्यूड हम में आ जाता है तो लेकिन वहाँ भगवान राम दूर थे जब वो वर्णन करने लगे लवकुश तो भगवान राम अपने आसन इतना बड़ा सिम्हासन था वहाँ से पहले पीछा ऐसे बैठे थे थोड़े से आराम चेहर में थोड़े से अटंटी हो गए फिर वो अपने पांव नीचे किए पांव क्या फिर बॉडी नीचे आके नीचे बैठे और सीढ़ियाँ थी तो एक एक सीढ़ी नीचे बैठने लगे और सारे लोग बिल्कुल निमग्न थे लवकुश की कथाओं में जो वर्णन कर रहे थे भगवान राम अपने बारे में सुनने में इतने निमग्न हो गए कि एक एक सीढ़ी से लेकर एक एक सीढ़ी से उतर उतर के लव के चरणों में जाके बैठते हैं कहाँ बैठते हैं हाँ और बिल्कुल जैसे मैं उस दिन कह रहा था चातक पक्षी के बारे में याद है किसी को चातक पक्षी का वैसे ही चकोर पक्षी के समान अपने गर्दन को ऊंचा करके सुन रहे थे और हमारी गर्दन हमेशा जब हम सुनने के लिए बैठते हैं तो नेचर है झुकती है बारम्बार झुकती हैं जैसे हवा का झोंका आता है कमल का फूल झुक जाता है तो वैसी स्थिति है तो ऐसे और किसी को कहा जाए जैसे आप मुंबई जाओगे लोकल ट्रेन में मैं कई बार ट्रैवल किया हूँ तो वहाँ इतनी भीड़ होती है कि आपको ऑक्सीजन दूसरे का लेना पड़ेगा जब वो छोड़ता मतलब आपकी चपाते बिल्कुल आप ये हो जाओगे कुछ प्रयास नहीं कर रहे उससे मैं सीखता हूँ कि भक्तों का एसोसिएशन आप भक्तों के वहाँ क्या है आप अंदर चढ़ना है तो खड़े हो जाओ पहुंच जाओगे उतरना है तो खड़े हो जाओ नीचे आ जाओगे वैसे ही है भक्तों के आसन से संग में बने रहो हाँ अपने आप आगे ढकलते जाओगे ढकलते जाओगे छूट गए तो फिर ट्रेन छूट जाएगी तो वहाँ इतना सब कुछ होकर भी इतना कठिन है इतने घर में भी है फैन की ऐसी करकश आवाज उसमें ट्रेन की आवाज़ फिर कोई क्या क्या बोल रहा है लेकिन फिर भी कुछ ऐसे होते बहादुर पर्सनैलिटीज जो न्यूज़पेपर को लेकर ऐसे ना एकाग्रता से पढ़ते रहते और ऐसे पढ़ते हैं कि उनको भूल गए सारे जगत में क्या हो रहा है और दूसरा पीछे का भाग पड़ता है ऐसे नीचे झुक के तीन चार लोग एक साथ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप देखो कई स्थानों में एक यहाँ से तो एक यहाँ से फिर थोड़ा वो पेपर उपर करेगा क्योंकि हमें भी वही आदत थी तो ऐसी निमग्नता थे निमग्नता है नींद नहीं आएगी नींद आएगी नहीं लेकिन किसी को कहा जाए कि आप गीता पढ़ते हो क्या प्रभु जी हाँ प्रभु जी पढ़ता हो जब नींद नहीं आती ना नींद आने के लिए जब नींद नहीं आती तब गीता को उठाता हूँ या फिर कुछ बुक को उठाता हो ताकि नींद आए तो इतनी हमारी बुरी स्थिति है हाँ क्यों क्योंकि रजो और तमोगो जब ये रजोतमगुण होता है निमग्न नहीं हो सकते सत्य व्यक्ति इसलिए ब्राह्मण सत्योगुणी है इसलिए कहते भक्ति करने के लिए सत्वगुण में आना होगा सत्वगुण में ही भगवत भक्ति हो सकती है सत्वगुण बेस्ट प्लेटफॉर्म है भक्ति करने के लिए जो रजोगुण में रहता है तमोगुण में रहता है वो बंदर की तरह हमेशा कूदते रहेगा यहाँ से वह चंचल चंचलता बहुत कठिन उसके गले में आप माला भी डालोगे जब माला उसको लगेगा कि साफ डला हुआ है दूर रख देगा थोड़े से नहीं नहीं चाहिए डरेगा क्यों क्योंकि रजोगुन नहीं करने दे रहा है तमोगुन अभी हो रहा है हाँ तो ये रजो तमोगुन हमें ये निमग्नता प्रदान नहीं करवाता हाँ तो इसलिए बहुत और निमग्नता किन में होती है भगवान के जो महान भक्त हैं तो प्रभुपाद हाँ जब जन्माष्टमी थी न्यू वृंदावन में तो जन्माष्टमी के समय में और जब रात्रि तक मध्य रात्रि तक क्या होता है फास्टिंग तो शुरुआत में तो आदत नहीं होती हमें तो बहुत स्ट्रगल होता है आ? बल्कि हम सोचते हैं कि ये क्यों आती है जन्माष्टमी हाँ कई बार तो ऐसे भी लगता है तो जब जन्माष्टमी की रात्रि हो गई अभिषेक हो गया भोग ऑफरिंग हो गया तो प्रभुपाद अपने सारे शिष्यों को लेकर बैठ गया ऐसे ही जैसे अभी साढ़े आठ बज रहे प्रसाद का टाइमिंग हो रहा है है कि नहीं हमारा भी तो वैसे ही प्रभुपात अभी सुबह से फास्टिंग है सबको बारह बज गए तो प्रभुपाद ने का जब अभिषेक हुआ प्रभुपाद ने कहा कृष्णा बुक पढ़ते हैं क्या पढ़ते है एक शिष्य अभी कौन प्रभुपात को मना कर सकता है हाँ जो आचार्य है प्रभुपाद नहीं कृष्णा बुक नहीं पढ़ेंगे प्रसाद लेना है ऐसा किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की तो प्रभुपात बैठ गए अपने आसन पर फिर बहुत सारे सन्यासी अपने डंडे लेके बैठ गए ना ऊँचे ऊँचे डंडे बैठ गए ऐसे पकड़ के और फिर बहुत सारे सारे डिवोर्टिव बैठ गए तो एक भक्त को लगाया कि पढ़ो तो चैप्टर वन हाँ तो पढ़ने लगा तो जैसे ही चाप्टर वन पढ़ने लगा थोड़े से हाँ लोग डिवोटिस जो हैं बिल्कुल उनको टॉलरेट नहीं हो रहा था नींद भी आ रही थी भूख भी लगी थी सब कुछ हो रहा था और कृष्ण कथा सहन नहीं हो रही थी ये कृष्ण निकला क्यों हो रही है अब बंद होनी चाहिए तो जैसे हुआ ना कि अभी भक्ति वेदांत तात्पर्य पहले अध्याय का पूर्ण हुआ सबने बोला जय प्रभुपा सब इतने खुश हो गए कि अभी इस टेंशन से मुक्त हो गए अभी क्लास खत्म अभी प्रसाद नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर कौन बोलेगा कुछ की नहीं को बोलने के लिए सेकंड बंद बंद करो तो तो सुन रहे हैं में आ गए करके ना सुनते जा रहे निमग्न हो गए थे कृष्ण लीला को सुनने में तो वो समय जब दूसरा चैप्टर पढ़ा जा रहा था देवताओं के द्वारा स्तुति तो जब पढ़ रहे थे तो वहाँ भक्त लोग एक दूसरे पर गिर रहे थे हाँ मनो कुरुक्षेत्र का मैदान हो गया था सन्यासी के डंडे गिर रहे थे दूसरों के सर के ऊपर पंद्रहवीं सन्यासी थे वो खो अपना होश खो बैठे थे हाँ सबके साथ ऐसे हो रहा था तो लेकिन आ, फिर फिर आ गया सेकंड चैप्टर का दूसरे अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ फिर सब क्या बोले जय शिल प्रभुपाद तो प्रभुपाद ने का थर्ड चैप्टर अभी तो सहनशीलता का को कोई अंत ही नहीं रहा हाँ तो फिर फिर प्रभुपाद ने तीसरा चैप्टर पढ़ाया प्रभुपाद मग्न है प्रभुपाद इन सब चीजों से परे हैं भूख लगी नहीं लगी और वो क्योंकि जब हम कृष्ण कथा कृष्ण नाम आदि में निमग्न हो जाते हैं तो शारीरिक आवश्यकताएं कम होने लगती हैं अब देखते हैं हम गोस्वामीज कैसे रह पाते थे प्रभु पर डेढ़ घंटा सोते थे अपने जीवन में डेढ़ दो घंटे रघुनाथ दास गोस्वामी दो घंटे गोस्वामीज दो तीन घंटे से ज्यादा नहीं सो पाते थे क्यों और वो खाते क्या थे रघुनाथ दास गोस्वामी दिन में एक कप छाछ पीते थे बस तो कैसे है क्योंकि आत्मा इतना संतुष्ट हो जाता है कि शारीरिक नीड्स कम होने लगती हैं तो जब प्रभु पानिका की तीसरा चैप्टर तब तो कुरुक्षेत्र का मैदान बिल्कुल ये हो गया था ध्वस्त हो गया था तो प्रभुपाद ने आंखें बंद की थी प्रभुपाद ने ये सब देखा नहीं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र उनके सामने क्या हो रहा है तो फिर जब हुआ तीसरा हाँ तीसरा कि तीसरे अध्याय का ऐसी भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण <laughs> हुआ तो प्रभु फिर, फिर भक्तों के पास एनर्जी लेवल खत्म हो गई थी जय प्रभुपात बोलने के लिए हल्के से बोला तो प्रभुपाद ने आग खोली प्रभुपाद ने कहा लगता है कि सब लोग बहुत टायर्ड हो गए हैं और भूखे हैं तो हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो फिर सबने बोला जय प्रभु तो ऐसी स्थिति है भगवान की जो रजो और तमोगुण हमें निमग्नता नहीं प्रदान करता हम हमेशा स्ट्रगल करते हैं और वास्तव में अपने जीवन में एक दिन आना है लाना है कि एक दिन आए मेरे जीवन में कि मैं फुल्ली उसमें निमग्न हो जाऊँ कृष्ण कथा कृष्ण नाम कृष्ण रूप कृष्ण गुण हाँ कृष्ण लीला में तो इस प्रकार से यदि हम इस भौतिक जगत के कस्टमाइज सिचुएशन मुक्त होना चाहते हैं तो हमें एक ही उपाय हैं गोपीनाथ आरत तो उपाय ना हे गोपीनाथ और कोई उपाय नहीं है आपके नाम रूप धुण लीलाओं के अलावा तो इसलिए भगवान राम की कथा तो अभी आगे रह गई है हम ट्राई करते समय कलाते पूर्ति करते हैं तो इस प्रकार से भगवान राम आज के दिन अवतरित होते हैं और हमें भगवान राम से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपका ये जो नाम रूप धुण लीला है उसमें मेरा ये जो पागल मन रूपी पंछी हैं तो वो सदैव गोता लगाते रहें ताकि मैं शुद्ध हो जाऊँ जैसे वाल्मीकि के ऊपर आपने कृपा की थी एक गिलहरी को आपने सेवा में रखा था तो हमारे अंदर उतनी योग्यता है नहीं इवन ये पशु पक्षी बंदरों के हम बंदर का नाम सुनते कौन बंदर बनना चाहता है बनना चाहते हैं हम अपने लाइफ में नहीं बल्कि वह बंदरों को भगवान स्वीकारते हैं बल्कि बंदर हमसे कई गुना महान हैं जो भगवान राम की सेवा में हैं तो हम भगवान के राम की सेवा में कृष्ण की सेवा में थोड़ा सा कुछ सहयोग दें अपने शक्ति के अनुसार तो हमें प्रयास करना चाहिए तो रामनवमी के दिन भगवान राम से प्रार्थना करें कि वो हमें आध्यात्मिक बल दे जिनके द्वारा हम उनको सर्व कर सकते हैं और अपने मुख से सदैव उनका गुणगान कर सकते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम राम राम रामनवमी राम महामहोत्सव के श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के पद के नई गौ